सामान्य तो देख लक्षणम तो तुम का तुम नित्यत्वे सति क्यों कहे कहते हैं मुक्तावली में अनेक संयोगादीनाम अपि संयीना अतः उक्तम अच्छा नित्यत्वे सति अगर नित्यत्वे सति नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा अनेक समतत्व अनेक इसमें इसमेंस कैसे अनेक अनेकेश समत अनेक में समववेद संयोग भी अनेक में समवेत होता है दो में सम होता है तो संयोगादीना अस्त अतः उक्तम नित्य सती नित्य सती कहने से संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी क्यों संयोग नित्य नहीं है अन्य है <k issued> संयोग नित्य संयोग नहीं मान करके लक्षण हुआ अच्छा ये है ये देते हैं मुक्त दिनोक में देंगे उसका विचार देंगे अच्छा अगे नित्यत्व सती समय तो त्यत्व सती अनेक समतत्त्व में ऐसे लक्षण कहा गया अगर अनेक शब्द नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा नित्यत्व सति समबेतत्व तो नित्यत्व सति समबेतत्व तो गगन परिमाण आदि नाम अभी अस्थित गगन का परिमाण ये नित्य है और गगन का परिमाण समवय समझ से कहाँ रहेगा गगन में रहेगा तो नित्य भी है और समवेत भी है सति गगन नित्य अपि अस्ति इति अत उत्तम अनेकः तो नित्य होना चाहिए और अनेक में समवेत होना चाहिए एक में नहीं अच्छा आगे दिनक में अनेकत्व एक नित्य सति अनेक समत अनेक शब्द का अर्थ हो गया एक भिन्न अर्थात तो एकाधिक में रहना चाहिए जल परमाणु रूपादो अतिव्याप्ति व्याप्ति उक्त उक्तो विशेष्य भाग विशेष भाग कौन है अनेक समवेतत्वम अगर ये नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा नित्यत्वम नित्यत्वम जल परमाणु रूप में भी नित्यत्व तो रहेगा तो जल परमाणु रूपादो खाली नित्यत्व सामान्य से लक्षणम इतना कहने से जल परमाणु रूपों में भी नित्यत्व तो रहता है तो अतिव्याप्ति हो जाएगी जल परमाणु अतिव्याप्तिय उत्त अनेकतत्व समवाय फलम आह निशी अनेक समतत्व ये समयत क्यों कहे निशि अनेक वृत्तिव नित्वती अनेक आश्रयत्व ये भी कह सकते थे आप समवाय संबंध को क्यों घटकत्व लेते हैं समवाय संबंध को लेना होता तो आप एक विशेष का कथन कर दिए आप नित्यत्व तो स्थिति अनेक वृत्तित्व में कहेंगे तो कहीं समवाय कहीं संयोग चाहे काली का किस संबंध से हो जाए जब समवाय तत्व तो कहते हैं तो आप विशेष का कथन करते हैं सामान्य कथन करना उत्सर्ग विशेष कथन करना अधिक ये गौरवकारी माना जाएगा सर्वदा तो अभी कहते हैं कि क्यों आप इस प्रकार समवाय को ये घटकत्व न क्यों ग्रहण किए हैं नित्यत्व सती अनेक समतत्व इस प्रकार की समवेतत्व तो घटक समवाय उसका फल फल अर्थात तो उसका प्रयोजन कृत्य वो पद का कृत्य कहते हैं क्यों कहा गया मूल में कहा नित्यत्व सती अनेक समतत्व अत्यंताभावी अस्थि नित्यत्व सति अनेक वृत्तिव ठीक है नित्यत्व तो सति अनेक वृत्तिव अत्यंताभाव्य अस्त अत्यंताभाव नित्य है अनेक वृत्ति है अत्यंता भाव घट भाव अनेक वृत्ति है घट अत्यंता भाव यहाँ है मंदिर में पर्वत में नदी में अनेक स्थान पर हो सकता है तो अत्यंताभाव नित्य है और अनेक वृत्ति भी है किस समझ से रहेगा अत्यंता भाव स्वरूप समझ से तो नित्यत्व सति अनेक वृत्तिव अत्यंता से अपि अस्थित स्वरूप समंस रहेगा अतो वृत्तिव सामान्य विहाय समवयतत्व उत्तम मुक्तावली में वृत्तिव सामान्य को नहीं लेकर के समवेय तत्व कहा गया नित्यत्व सती अनेक समवय तत्व नित्यत्व सति अनेक वृत्तिव कहेंगे तो किसमें लक्षण चला जाता था अत्यंताभाव में इसलिए अत्यंत भाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए समवय कहा गया में नच नित्यत्व सत ही समवय तत्व तो कहा जाएगा आकाश और काल ये दोनों का बीच में संयोग नित्य संयोग स्वीकार करने वाले वादी भी होते हैं दूसरे लोग कहते हैं कि नित्य संयोग नहीं होगा कुछ लोग कहते नित्य संयोग होगा तो जो लोग नित्य संयोग कहेंगे होगा बोल करके वो लोग कहते हैंगे जो नित्य संयोग होगा वो नित्य है और संयोग अनेक में रहेगा किस समंध से समय समंध से तो नित्यत्व सती अनेक संभव है तो ये नित्य संयोग में आएगा लक्षण हम लक्षण किसका कर रहे थे सामान्य का जाति का लक्षण कर रहे थे अभी गया किस में कौन सा संयोग नित्य संयोग में तो नित्य संयोग में नित्यत्व सत अनेक समय तत्व ये सामान्य का लक्षण गया तो दिनकी में नित्य संयोग स्वीकार करने वाले ये दोष दिखा रहे हैं न च एवं नित्य संयोगे अतिव्याप्तिर आकाश काल ये दोनों का बीच में जो संयोग नित्य संयोग उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी तो ग्रंथकार यहाँ निराकरण करते हैं तस् निरस्तत्वात तस्य निरस्तत्वात तो कस्य नित्य संयोग से निरस्तत्वात नित्य संयोग निराश क्यों निराश कहते संयोग का लक्षण कहते हैं अप्राप्त से प्राप्ति इति संयोग जहाँ नित्य का बीच में संयोग कहा जाएगा नित्य संयोग नित्य विभुओं का संयोग परमाणु का नहीं विभुओं का संयोग तो विभुओं का बीच में अप्राप्ति है क्या अप्राप्ति नहीं है तो फिर अप्राप्त प्राप्ति संयोग कहा जाएगा यहाँ तो अप्राप्ति ही नहीं है फिर संयोग कैसे हो जाएगा <coughs> इसलिए विभू पदार्थ में संयोग स्वीकार नहीं करते हैं, है तस्वीर विभू संयोग मानने वाले कहते हैं कुतो निराशेत तो ये निराश क्यूँ हो जाएगा अच्छा आप कहेंगे अप्राप्त से प्राप्ति संयोग वो कहेंगे वो लक्षण स्व शिष्या पाठ <laughs> इस प्रकार के <laughs> वो लक्षण आप अपना शिष्य को पढ़ा तो ऐसा कहने से तो नहीं होगा हम तो नित्यों का बीच में भी संयोग मानेंगे क्योंकि हमारा लक्षण है द्रव्य और संयोग तो जो द्रव्य है उनका बीच में संयोग होगा तो वो लोग कहते हैं कुतो निराश इति चेत नित्यों का बीच में संयोग कैसे निराश हो गया इसके लिए ग्रंथकार अभी देते हैं प्रमाण देते हैं द्रव्य निष्ठ कारणता निरूपित संयोग निष्ठ कार्यता तो कारणता किसमें रहेगी द्रव्य में कार्यता संयोग में अभी कारणता का अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा द्रव्य तो कारणता अवच्छेद संबंध संबंध है क्योंकि कार्य कौन हो गया संयोग और कार्यता अवच्छेद का धर्म संयोग त तो द्रव्यनिष्ठ कारणता निरूपित संयोगनिष्ठ कार्यता अवच्छेदक अगर आप नित्य संयोग मानेंगे तब द्रव्यनिष्ठ कारणता निरूपित संयोगनिष्ठ कार्यता कहेंगे और संयोगनिष्ठ कार्यता कहेंगे तो कार्यता सभी संयोग में रहेगा नित्य और जन्य सभी में रहेगा कार्यता नित्य संयोग जन्य संयोग सभी में कार्यता रहेगी नहीं रहेगा अभी अगर हम कहेंगे कि द्रव्य निष्ठ कारणता निरूपित संयोगनिष्ठ कार्यता अगर संयोगनिष्ठ कार्यता कहेंगे ये कार्यता का अवच्छेदक संयोगत्व तो हो जाएगा हो जाएगा कार्यता का अवच्छेदक संयोगत्व तो हो जाएगा संयोगत्व तो नित्य संयोग में रहेगा ना जन्य संयोग में रहेगा दोनों में रहेगा तो संयोगत्व तो अगर दोनों में रह जाएगा तो फिर कार्यता का अवच्छेद संयोगत्व तो हो जाएगा अवच्छेद जो होना है वो अन्यून अन तो होना चाहिए तो अभी आप कार्यता का अवच्छेद का संयोगत्व तो ले लेंगे तो वो जो जन्य संयोग है वो कार्य है उसमें रहेगा संयोगत्व और जो नित्य संयोग हुआ उसमें भी संयोगत्व तो रह जाएगा किंतु वो कार्य है क्या तो कार्य नहीं है तो फिर भी कार्यता अवच्छेद को वहाँ जा के रह गया किंतु कार्यता अवच्छेद को अन्यून अनरिक्त तो होना चाहिए जितने कार्य उतने में ही कार्यता अवच्छेद को होना चाहिए तो अभी जन्य संयोग कार्य नहीं हुआ किंतु कार्यता अवच्छेद अगर रह जाएगा तो ऐसा पदार्थ फिर वास्तविक कार्यता अवच्छेद बनेगा क्योंकि अतिरिक्त हो गया अब अवच्छेद को वही बनेगा जो अन्यून अतिरिक्त होना चाहिए किंतु अभी अगर संयोगत्व को कार्यता अवच्छेद को बनाएंगे तो यह अन्यून अतिरिक्त होगा ना अतिरिक्त हो, हो जाएगा अतिरिक्त हो जाएगा क्योंकि कार्यता जन्य संयोग में ना नित्य संयोग में जन्य संयोग में और कार्यता अवच्छेद अगर संयोगत्व को कहेंगे वो जन्य संयोग में रहेगा ना नित्य संयोग में रहेगा दोनों में रह जाएगा इसलिए कार्यता रहेगी जन्य संबंध में जन्य संयोग में और अवच्छेदक रहेगा जन्य नित्य उभय में तो फिर वो अवच्छेदक बनेगा नहीं बनेगा तो इसलिए आप संयोगत्व को कार्यता का अवच्छेदक नहीं बना पाएंगे तो फिर संयोगत्व उसमें एक विशेषण जोड़ेंगे जन्य संयोगत्व ये भी कार्यता अवच्छेदक बन जाएगा तो द्रव्य कारणता निरूपित संयोग अनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक अभी आप किस कहना पड़ेगा जन्य संयोगत्व को कहना पड़ेगा ये जन्य संयोगत्व आप कार्यता अवच्छेदक कहे इसमें एक विशेषण जोड़े ये गौरव हुआ ये गौरव दोष क्यों आया क्योंकि हम नित्य संयोगों को स्वीकार किए हैं तो नित्य संयोगों का स्वीकार करने से हमको कारणता अवच्छेदक में जन्य तो जोड़ करके गौरव दोषों को स्वीकार करना पड़ा ये नित्य संयोगों को स्वीकार करने से हमारा क्या लाभ होता है तो इसलिए कहते हैं कि जहां आपको अन्य को कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है कोई लाभ नहीं हो रहा है उसको आप स्वीकार करके आप यहाँ गौरव द्वेष को स्वीकार करते हैं क्या जरूरत है तो इसलिए गौरव द्वेशों को स्वीकार नहीं करने के लिए कहते हैं हम विशेषण जन्यत्व नहीं देंगे विशेषण अगर जन्यत्व नहीं देंगे तो नित्य संयोगों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा वो कहते हैं कुत्व निराश इतनी चेत न द्रव्य निष्ठ कारणता निरूपित संयोग निष्ठ कार्यता अवच्छेदकोट जन्य निवेश गौरवात्व अगर कारणता अवच्छेदक में निवेश करेंगे तो गौरव होगा तो इसलिए ये गौरव को निराकरण करने के लिए नित्य संयोग स्वीकार नहीं करेंगे आगे स्पष्ट करते हैं नित्य संयोग अंगी कर्त नये अर्थात तो मते नित्य संयोग अंगीकार करने वालों का मत में संयोगत्व से नित्य वृत्तिवे न जो लोग नित्य संयोग मानेंगे उनका मत में संयोगत्व नित्य संयोग में रहेगा ना जन्य संयोग में दोनों में रह जाएगा तो संयोगत्व से नित्य वृत्ति न कार्यता अनवच्छेदत्वात जो नित्य में रहेगा तो फिर वो कार्यता का अवच्छेदक होगा क्यों नहीं होगा अतिरिक्त हो गया अवच्छेद को अनरिक्त तो होना चाहिए अतिरिक्त तो हो गया ये एक दोष हुआ तो और दूसरा कहते हैं कि नित्य संयोग मानने से एक दोष हुआ आपको अर्थात कार्यता अवच्छेद कोटि में जन्यत्व तो ये विशेषण देना पड़ेगा और नित्य संयोग मानेंगे तो कहते हैं तुल्य युक्तिया नित्य विभागा सिद्ध्यापते अगर आप नित्य संयोग मानेंगे तो फिर नित्य विभाग भी मान लीजिए ये दोष भी होगा तो नित्य विभाग कहेंगे ठीक है इष्टापति मान लो नित्य विभाग तो नित्य विभाग कहेंगे अर्थात ये दोनों पदार्थ फिर कभी मिलेंगे नित्य विभाग जहाँ होगा वो दोनों के बीच में कभी संयोग होगा कभी नहीं होगा तो ये फिर विभुओं का बीच में हो पाएगा क्या नहीं होगा तो फिर नित्य विभाग विभुओं में तो नहीं होगा तो फिर कहाँ स्वीकार करेंगे और नित्य विभाग कहेंगे तो नित्य विभाग विभू में नहीं हो पाएगा अगर स्वीकार करेंगे तो कहा मानना पड़ेगा परमाणु में मानना पड़ेगा तो परमाणु में मानेंगे अर्थात तो ऐसा दो परमाणु आपको खोजना पड़ेगा जो कभी भी साथ आएंगे भी नहीं इस प्रकार की आपको कल्पना करना पड़ेगा उसके लिए रामरुद्री में देखिए नित्य विभाग कदापि परस्पर असंयुक्त परमाणु और नित्य विभाग असंभवात परस्पर असंयुक्त दो परमाणु होंगे ऐसा कल्पना करना यह तो उद्भट होगा तो क्या भरोसा कि कभी उनमें संयोग हो जाएगा इसलिए कभी भी संयोग नहीं होगा नित्य विभाग होगा ये असंभव नित्य कदापि परस्पर असंयुक्त परमाणु और नित्य विभाग संभवत कभी भी जो दो परमाणु में संयोग नहीं होगा उन्हीं के बीच में आपको नित्य विभाग कहना पड़ेगा अच्छा तो और यह कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के नहीं होगा कभी भी दो परमाणु का बीच में संयोग नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है न चयान्तर में संयोग अनातर में व विभाग प्रतीत है संयोग पहले होगा संयोग का क्योंकि संयोग नाशको गुणो विभाग तो पहले संयोग हुआ होगा तो आगे विभाग होगा तो संयोग अनंतरम एवं विभाग प्रतीत है ये नियम है तादृश परमाणु हो कभा कदापि विभाग अप्रतीत है उस प्रकार की दो परमाणु मिल जाएंगे दिन का बीच में कभी भी संयोग होगा नहीं इस प्रकार की विभाग अप्रतीत है तो कभी होगा नहीं प्रतीत होने से कथम नित्य विभाग अभ्युपगम संभव क्योंकि सिद्धांती दिनकी में दोष दिखाया अगर आप नित्य संयोगों को मानेंगे तो नित्य विभागों को भी मानना पड़ेगा पूर्व पक्ष कहता है कि नित्य विभागे संभव कैसा होगा ऐसा दो परमाणु कहाँ मिलेंगे जिनका बीच में कभी संबंध होगा नहीं तो इसलिए नित्य विभाग आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं ये तो संभव ही नहीं है इसलिए ये नित्य विभाग आपत्ति दिखा करके आप नित्य संयोगों को निराकरण कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं पूर्व पक्ष कहेगा संयोगानतरमे वह विभाग प्रतीत है तादृश परमाणु अर्थात ता नित्य विभक्त परमाणु कदापि विभाग अप्रतीते हैं कभी उनका विभाग इस प्रकार की प्रतीति नहीं होगी तो कथम नित्य विभाग अभ्युपगम संभव इति पूर्वपक्ष कहा अर्थात नित्य विभाग हो नहीं पाएगा इसलिए आप नित्य संयोगों का निराकरण नहीं करना चाहिए पूर्व पक्ष कहते हैं क्योंकि ऐसा परमाणु कहाँ मिलेंगे जिनका बीच में कभी भी संयोग नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि ये नचवाच्यम अगर आप कहेंगे कि संयोग अनंतरम विभाग प्रतीति तो जहां विभाग होगा पूर्व पक्ष कह दिया कि संयोग के बाद विभाग होता है तो नित्य विभाग कह देंगे अर्थात कभी उनका बीच में संयोग नहीं हुआ है ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि अगर ऐसा कहेंगे कि संयोग के बाद ही विभाग होना चाहिए तब तथा तो अच्छा संयोग के बाद ही विभाग होना चाहिए पूर्व पक्ष कह रहा है तो फिर नित्य विभाग कभी मिलेगा क्या क्योंकि विभाग से पहले क्या था संयोग था इसलिए नित्य विभाग को भी मिलेगा भी नहीं क्योंकि पहले तो संयोग था तो संयोग था बाद में विभाग हुआ इसलिए नित्य विभाग कभी मिलेगा ही नहीं तो आप क्या आपत्ति दिखा रहे हैं पूर्व पक्षीय सिद्धांति को कह रहे हैं तो नित्य विभाग आपत्ति दिखा करके नित्य संयोगों का निराकरण कर रहे हैं नित्य विभाग कभी होगा नहीं क्योंकि विभाग सर्वदा संयोग के बाद ही होना है तो संयोग के बाद ही होना है तो नित्य विभाग कहाँ से आएगा पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांति कह रहे हैं अगर आप कहेंगे कि संयोग अनंतरम विभाग तब हम भी कहेंगे क्रिया अनंतर में व संयोग प्रतीति पहले क्रिया तभी जाकर के संयोग होगा तब तो होने से नित्य संयोग प्रतीति असंभवत जो नित्य विभू है उनमें क्रिया होगी क्या अगर क्रिया नहीं होगी तो संयोग कैसे होगा तो हम भी कहेंगे क्रिया होगी तभी संयोग होगा नित्य विभू में क्रिया नहीं है इसलिए उनका बीच में संयोग भी नहीं हो पाएगा इसलिए नित्य संयोग नहीं होगा इन परमाणु दो परमाणु का बीच में जल परमाणु और पृथ्वी परमाणु कोई गारंटी है कभी आगे उनका बीच में संबंध नहीं हो जाएगा क्यों नहीं होगा संयंत्र क्यों दो पृथ्वी परमाणु मिलकर के एक पृथ्वी दिवणु को बनेगा तो एक पृथ्वी परमाणु एक जलो परमाणु वो कोई दियोणु को नहीं बनाएंगे किंतु साथ में नहीं रह पाएंगे बस में बैठेंगे तो दो साधु ही पास में बैठेंगे एक साधु गृहस्थ नहीं बैठ पाएंगे <laughs> बैठ जाएंगे क्यों नहीं होगा ये जो कहां ये विचार दिया है द्रुत स्नेह स्नेह का विचार में न्यायुद्धि के ऊपर टिप्पणी में वहां है ना जो द्रुत जल संयोगों को कारण मान लीजिए संयोगों का कारण मत मानिए स्नेह को कारण मत मानिए पिण्डी भावों के लिए स्नेह कारण है कहा गया तो पिंडी भावों को स्नेह क्यों कारण मानते हैं अलग गुणों को क्यों मानते हैं द्रुत जल संयोग को मान लीजिए वहां विचार दिखाया तो संयोग तो आपका क्लिप्त तो पदार्थ है आप स्नेह क्यों अक्लिप्त तो तो पदार्थ स्वीकार करते हैं वहां दिखाया द्रुत जल द्रुत था द्रवीभूत जल उसका संयोग होगा कैसे होगा एक पृथ्वी परमाणु आया उसका पास में एक जल परमाणु आया जो कि द्रुत द्रविभूत अवस्था में उसके पास में एक पृथ्वी परमाणु आया तो इस प्रकार की परमाणु संयोग हो गया पिंडी भाव हो गया आप क्यों स्नेह मानते हैं वहां दिया है ना टिप्पणी में तो देखेंगे तो संभव है क्यों नहीं होगा द्रव्य और संयोग अगर आप कहीं जल और पृथ्वी में संयोग नहीं होगा तो फिर कौन सा द्रव्य में संयोग कहीं नहीं हो पाएगा अच्छा नित्य रामरुद्री में देख रहे थे तथा सती क्रिया अनंतरम संयोग प्रतीते पहले क्रिया होगी तो बाद में संयोग होना चाहिए नित्यु क्रिया अभाव संयोग प्रतीति असंभवत नित्य संयोग अभ्युपगमों की न संभवती तो नित्य संयोग भी नहीं हो पाएगा आप कहेंगे नित्य विभाग नहीं होगा तो हम कहेंगे नित्य संयोग भी नहीं होगा अभी पूर्व पक्ष कहेगा नित्य विभाग नित्य विभाग अंगीकारें अच्छा नित्य विभाग अगर स्वीकार करेंगे संयोग नाशको गुण विभाग लक्षण तत्र अव्याप्ति अगर नित्य विभाग स्वीकार करेंगे तो कभी उन दोनों का बीच में संयोग होगा जो दोनों का बीच में नित्य विभाग स्वीकार करेंगे कभी संयोग होगा नहीं होगा तो संयोग अगर नहीं होगा तो फिर विभाग का लक्षण क्या है संयोग नाशक गुण जो दोनों का बीच में संयोग कभी है ही नहीं तो उनका तो नाश होने का बात ही नहीं है तब तो विभाग का लक्षण कैसे वहां समन्वय हो होगा तो नित्य विभाग अंगिकारे संयोग नाशको गुण इति विभाग लक्षणस्य तत्र व्याप्ति पूर्व पक्ष कहेगा अगर आप नित्य विभाग मान लेंगे तो ये दोष होगा नित्य विभाग सिद्धांति कह रहे आपत्ति दिखा रहे हैं कह रहे कि आप नित्य संयोग मानेंगे तो हम कहेंगे नित्य विभाग भी मानो पूर्व पक्ष कह रहा कि तो है।, है कि नित्य विभाग मानेंगे तो विभाग का लक्षण जाएगा नहीं पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि नित्य विभाग अनंगी कारण तक प्रणयनाथ नित्य विभाग स्वीकार नहीं करके ही विभाग का लक्षण ये कहा गया संयोग नाशको गुण विभाग ये लक्षण तभी कहा गया जब नित्य विभाग स्वीकार नहीं किया गया नित्य विभाग क्यों स्वीकार नहीं किया क्योंकि नित्य संयोग भी नहीं है आप नित्य संयोग कहेंगे तो हम नित्य विभाग करेंगे और विभाग का लक्षण बदल देंगे ताकि कोई दोष नहीं होगा यदि अलम अति विस्तरण तो बहुत हो गया चलिए आगे देखेंगे ननु आकाशत्व रूप जातु अव्याप्तिश आकाशत्व एक जाति है और उसमें जाति का लक्षण नहीं जाएगा जाति का लक्षण क्या कहे नित्यत्व सति अनेक समय तत्व अभी आकाशत्व तो ये जाति मतलब आकाशत्व तो जो जाति है उसमें जाति का लक्षण नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा हेतु है, कहते हैं तस्या तो अनेक समय तत्व तो अभावात आकाशत्व तो में अनेक समय तत्व तो रहेगा नहीं रहेगा अनेक समय तत्व तो अभाव इति आसंख्य सिद्धांतिका के अलक्षत्व न आकाशत्व में जाति का लक्षण नहीं जा रहा है आकाशत्व अगर जाति का लक्ष्य हो तभी वहाँ लक्षण नहीं गया कहेंगे सिद्धांत कहता है कि वो अलक्ष्य है आकाशत्व जाति है ही नहीं आकाशत्व क्यों जाति नहीं होगी कहते हैं मूल में एक व्यक्ति मात्र वृ ब्रित। वृत्तित्व तो सामान्य विहाय समवे तम इत हो गया जो नित्यत्व तो क्षति अनेक समय तत्व तो वृत्ति तो नहीं कहा नहीं तो अत्यंत अभाव अति व्याप्ति हो जाएगी क्योंकि वो नित्य भी है और अनेक वृत्ति भी है अभी कहते हैं आकाशत्व तो जाती क्यों नहीं होगी कहते हैं एक व्यक्ति मात्र वृत्ति स्तु न जाती एक व्यक्ति मात्र वृत्ति समाज कैसे कहेंगे एक मात्र कहा मात्रे होना है ना एक व्यक्ति मात्रे यश्य अभी कौन है आकाशत्व तो एक एक व्यक्ति मात्रे वृत्तिर आकाशत्व स... तद आकाशत्व न जाति क्यों नहीं होगा तथा च उत्तम भाग्याचा पहले में अभेद दिनकतेरअेदक स व्यक्तर अभेद व्यक्ति अर्थात आश्रय व्यक्तर अभेद रूप से बाधक से अभेद ये जहाँ होगा वहाँ जाति का बाधकत्व आ जाएगा व्यक्ति एक है तो जाति का बाधक हो जाएगा व्यक्ति कौन है जाति का जो आश्रय जाति व्यक्ति समय सम्बन्ध कहते हैं जाति का जो आश्रय होगा उसको व्यक्ति कहा जाएगा अगर वो व्यक्ति एक हो गया तो जाति का आश्रय कितने हो गए एक हो गए जो जाति का आश्रय एक हो जाएगा वो जाति नहीं होगा व्यक्तिर अभेद रूप से बाधक से सत्वात्मरुद्री में देखिये व्यक्तर अर्थात आश्रय से आश्रय जाते हैं जाति का आश्रय निष्ठत्म ष्ठी अर्थ जब व्यक्तिर ष्ठी है उसका अर्थ आश्रय से है ये ष्ठी का क्या अर्थ है निष्ठत्व अर्थात व्यक्ति निष्ठ एक व्यक्ति निष्ठ जो हो जाएगा वो जाति नहीं होगा आश्रय आश्रयनिष्ठ भेद प्रतियोगी अभाव इति समुदाय समुदायर्थ आकाशत्व तो जाति उसका आश्रय कौन हो जाएगा आकाश आकाश आकाशनिष्ठ भेद प्रतियोगी अभाव आकाश निष्ठ भेद आकाशनिष्ठ भेद प्रतियोगी है जिसका आकाशनिष्ठ भेद प्रतियोगी का अभाव आकाशनिष्ठ भेद प्रतियोगी है जिसका घट प्रतियोगी है जिसका किसका घटा भाव का इसी प्रकार की आकाशनिष्ठ भेद प्रतियोगी है जिसका वो कौन होगा जिसका प्रतियोगी भेद हुआ जिसका प्रतियोगी घट होगा वो कौन होगा घटा भाव। जिसका प्रतियोगी भेद होगा वो कौन होगा भेदाभाव तो आश्रय निष्ठ आकाश निष्ठ भेद प्रतियोगी का अभाव अर्थात भेदा भाव भेद नहीं रहना भेदा भाव अर्थात भेद नहीं रहना भेद नहीं, नहीं रहना अर्थात क्या रहना अभेद होना यही हो गया कि व्यक्तर अभेद जो मूल में कहा व्यक्तेर अभेद अभेद अर्थात भेद का अभाव भेद का अभाव अर्थात आश्रय निष्ठ भेद प्रतियोगी का अभाव आश्रयनिष्ठ यो भेद सप्रतियोगी यश्रयनिष्ठ भेद प्रतियोगी का अभाव तो भेद प्रतियोगी का अभाव अर्थात तो भेद ये समुदाय हुआ अच्छा अगर आप इस प्रकार के लक्षण कह देंगे न च एवं घटत्वादी जातिव ए घटत्व ये भी जाति नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा कह देंगे आप कह दें आश्रयनिष्ठ भेद प्रतियोगी अभाव जहा आ जाएगा अर्थात भेद का अभाव अर्थात जहां अभेद आ जाएगा उसमें जाति नहीं रहेगा ये आप कह दिए तो घटत्व तो, घटत्व तो कहाँ रहेगा घट में रहेगा जिस घट में घटत्व तो हम देख रहे हैं वो घट में उसी घट का अभेद रहेगा जिस घट में हम घट तो देख रहे हैं उसी घट में उसी घट का अभेद रहेगा उसी घट में उसी घट का भेद रहेगा अभैध रहेगा आपने कह दिए कि जहाँ अभेद रहेगा वहां जाति वह नहीं बनेगा अभी घटों में घटत्व तो रहता है और घटों में उसी घट का अभेद रहा अभेद रहेगा तो उसमें जो जाति है वो फिर जाति नहीं होगा कहेंगे तो पूर्व पक्ष शंका दिखाता है घटत्वादे रोपे जाति तुम नौ सियाद क्यों आश्रय घटत तो का आश्रय घट घटे यथकिंचित भेद प्रतियोगी को अभाव सत्वाद उसी घट में भेद प्रतियोगी का अभाव अर्थात तो अभेद उसी घट में उसी घटक का अभेद रहेगा तो वो अभेद को दिखा कर अभेद इसलिए जाति नहीं रहेगी इस प्रकार के आप कह देंगे तो सिद्धांतिकता कहते हैं इतिहास अच्छा वाच्यम भेद शब्द हम कहते हैं उसका क्या तात्पर्य भेद पदे न स्व आश्रय प्रतियोगी का से विवक्षित स्व आश्रय प्रतियोगिक भेद इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं स्व आश्रयनिष्ठ स्व आश्रय प्रतियोगी का भेद सामान्य भाव। मान लीजिए आकाशत्व को अभी हम जाति सिद्ध करने चले हैं। अभी स्व पद से लेंगे आकाशत्व स्व आश्रय कौन हो जाएगा आकाश आकाशनिष्ठ स्व आश्रय फिर कौन हो जाएगा स्वपद से आकाशत्व तो। उसका आश्रय हो जाएगा आकाश अर्थात आकाश निष्ठ आकाश प्रतियोगी का भेद का सामान्य भाव आकाशनिष्ठ आकाश प्रतियोगी का भेद आकाश में आकाश प्रतियोगी का भेद एक आकाश में दूसरा आकाश का भेद ऐसा रह जाएगा क्योंकि आकाश है ही नहीं एकाधिक तो यहाँ कहते हैं स्व आश्रयनिष्ठ अर्थात आकाशनिष्ठ स्व हो गया आकाशत्व तो, का आश्रय हो गया आकाश तो आकाश अनिष्ठ फिर स्व आश्रय हो गया आकाश आकाश अनिष्ठ आकाश प्रतियोगी तो का भेद तो आकाश में आकाश का भेद ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो भेद सामान्य भाव जहाँ इस प्रकार की भेद नहीं मिलेगा भेद सामान्य भाव मिलेगा जहाँ ऐसे मिलेगा स्वनिष्ठ जातित्व बाधक तो आकाश में जो जाति आकाशत्व तो कहते हैं उसका बाधक हो जाएगा तो स्वाश्रयनिष्ठ स्वाश्रय प्रतियोगि भेद सामान्य सामान्याव जहां मिलेगा अर्थात उसी में आकाश में आकाशांतर का भेद आकाशांतर है नहीं उसका भेद नहीं मिलेगा तो आप जो दो से दिखाए थे घट में भी घट तो जाती नहीं रहेगा तो घट तो का आश्रय घट हुआ तद घट हुआ तभी तद घट में ए तद घट जो कि घटत्व तो का आश्रय उसका भेद रहेगा तद घट में घट का भेद रहेगा नहीं रहेगा तद घट तद और एत तो कहते ना हो <laughs> गया तो तद घट में एत घट का भेद रहेगा तो किन्तु आकाश में आकाश का भेद रहेगा क्या आकाश अंतर है नहीं इसलिए पूर्व पक्ष जो कहता था कि घट तो भी जाति नहीं होगा सिद्धांति कहता है कि लक्षण हमारा ये है स्व आश्रय निष्ठ स्व आश्रय प्रतियोगी क भेद अभाव अर्थात दो आश्रय उसका जहां नहीं रहेंगे ऐसा समय में उसमें जाति नहीं रहेगा यही व्यक्ति अवैध रूप अर्थ हो गया अच्छा क्या थी ये जो रामरुद्री वाला लक्षण घट्ट में क्या है पूर्व पक्ष कहा अगर आप कहेंगे कि जाति का जो आश्रय है उसमें अगर अभेद रह जाएगा जैसे आकाशत्व तो जाति उसका आश्रय हो गया आकाश आकाश में अभेद रहा क्योंकि दूसरा आकाश नहीं रहे तो भेद नहीं है, अभेद तो जहां अभेद रहेगा व्यक्ति अभेद हो जाएगा तो उसमें जाति नहीं रहेगी ऐसा अगर कहेंगे पूर्व पक्ष कहा घट में भी उसी घट का अभेद रहेगा तो उसमें जाति नहीं रहना चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि हम घट में उसी घट का अभेद नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घट से घटांतर का अभेद घट तो में घटांतर का अभेद रहेगा ना भेद रह जाएगा भेद रह जाएगा किंतु तो आकाश में आकाशांतर का भेद ऐसा हो जाएगा क्या दूसरा आकाश है न इसलिए घट और आकाश को आप समान तुलना नहीं कर पाएंगे आकाश में आकाश का अभेद रहेगा किंतु तो घट में घोट का घटांतर का अभेद नहीं रहेगा वहां घटांतर उपलब्ध उपलब्ध है, यहां नहीं है तो इसलिए आप समान नहीं कह पाएंगे आकाश में आकाशत्व तो जाति नहीं रहेगा ओम शंकर शंकर भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योमत व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति